कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के पंद्रहवें मंत्र तक की चर्चा हो चुकी है सोलहवें मंत्र की चर्चा आज प्रारंभ होनी है पन्द्रहवें मंत्र में ज्ञे ब्रह्म अति सूक्ष्म हैं क्यों इसलिए बताया गया कि वह अव्यय है और अव्यय क्यों है तो स्थूलत्व के प्रयोजक जो गंध आदि गुण हैं उनसे रहित है इसलिए अव्यय है और अव्यय होने के कारण ध्रुव नित्य है निरतिशय नित्य है और नित्य शब्द उपलक्षण है शुद्धि का और व्यापकत्व का भी देशतः व्यापकत्व का भी ऐसे नित्य शब्द का वाच्यार्थ होता है कालतः अपरिछिन्न वह वस्तुतः तथा देशतः अपरिछिन्नता का भी उपलक्षण है और जो देशतः कालतः वस्तुतः अपरिचिन्न है वह शुद्ध होता है और महत परम इस विशेषण ने बताया कि वह चेतन है महत शब्दी तो समष्टि वेष्टि बुद्धि के तरह जड़ नहीं है जड़ विलक्षण है जड़ विलक्षण होता है चेतन और वह चेतन कैसा तो ध्रुव नित्य चेतन तो अर्थ निकलेगा जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न चेतन ब्रह्म है ये एक प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन हुआ वही निरतिशय सूक्ष्म है और उसको ग्रहण कर पाती है एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि और उसका मय के रूप में अनुभव जिसे होता है निचायतम मृत्युमुखा प्रमुचते इस फलबोधक वाक्य ने बताया देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न चेतन ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव मृत्युमुख शब्दित जन्म मरण के हेतु हेतुभूत अविद्या काम कर्म से मुक्ति दिलाता है इनसे रहित हो जाता है ज्ञानी इस प्रकार पंद्रहवें मंत्र में सफल आत्मज्ञान का निरूपण हुआ अब नचिकेता ने जिस ज्ञान को यमराज जी से प्राप्त किया उस ज्ञान की प्रशंसा दो मंत्रों के द्वारा की जा रही है वल्ली के उपसंहार में इसलिए भाष्यकर भगवान लिखते हैं कि प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम आह श्रुति आह इस क्रियापद का कर्ता है श्रुति श्रुति यानी तृतीय वल्ली के अंतिम दो मंत्र रूपा श्रुति वो कहती हैं, बताती हैं, ज्ञान का महत्व, ज्ञान का प्राश्यस्त ज्ञान का प्राश्यस्थ्य क्यों बताया जा रहा है तो कहते हैं प्रस्तुत विज्ञान स्तुत्यर्थम तो प्रस्तुत यानि प्रकृत जो विज्ञान है वो है आत्मज्ञान नचिकेता जिस आत्मज्ञान की प्रार्थना यमराज जी को अन्य धर्म अन्य अधर्मात्त अस्मात्ता क्रिता कृता अन्यच्च भूताच्च भव्याच्च यद पश्यसी तद्वद से कर चुके हैं वह आत्मज्ञान यहाँ पर प्रस्तुत विज्ञान शब्द से ग्राह्य है नचिकेता जिस आत्मज्ञान को यमराज जी से तृतीय वर्ग के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं वह आत्मज्ञान है प्रस्तुत आत्मज्ञान और जिस आत्मज्ञान को नचिकेता प्राप्त करना चाहते थे वही आत्मज्ञान जिससे नचिकेता को हो ऐसा उपदेश यमराज जी ने किया है न जायते मियते विक्चित यहाँ से निर्विकार चेतन आत्मस्वरूप है ये उपक्रम में बताया और यहा उपसंहार में भी ध्रुव ध्रुवनित्य महत परम शब्दित चेतन ब्रह्म है उसका आत्मरूप से अनुभव मृत्यु मुख से मुक्ति दिलाने वाला है ये बता करके किया इसलिए ये प्रस्तुत आत्मविज्ञान हुआ नचिकेता के द्वारा प्रार्थित यमराज के द्वारा उपदिष्ट आत्मविज्ञान उसकी स्तुति के लिए स्वयं भगवती श्रुति यह दो मंत्र बता रही है मैंने ये दोनों मंत्र न तो नचिकेता के मुख से निकले हुए हैं न तो यमराज जी के मुख से निकले हुए हैं नचिकेता तथा यमराज का संवाद रूपा जो श्रुति है उस श्रुति से अलग स्वस्वरूप में स्थित होकर के यह दो मंत्रात्मिका श्रुति यमराज जी के द्वारा उपदिष्ट नचिकेता के द्वारा प्राप्त किया गया जो आत्मज्ञान है उसकी स्तुति कर रही है ये प्रस्तुत विज्ञान स्तुम आह श्रुति ये भास्कर भगवान ने कहा अब सोलवे मंत्र का उच्चारण कर ले नाचिकेत मुख्यान मृत्यु प्रोक्त सनातनम उत्तवा श्रुवा च मेधावी ब्रह्मलोके मही उपाख्यानम के तीन विशेषण हैं नाचिकेतम मृत्युप्रोक्तम और सनातनम उपाख्यानम तो ये जो आख्यान है तीन वल्लीप प्रथम अध्याय रूप इसे उपाख्यान कहा जा रहा है ये ग्रंथ इतना अरे कैसा है और इस ग्रंथ से भी लेना ग्रंथ के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान या ग्रंथ ही समझ लो क्योंकि उक्त और श्रुतवारा है ना इसलिए उपाख्यानम शब्द का अर्थ निकलेगा ग्रंथ ये पूरा प्रथम अध्याय रूप ये कैसा है तो नाचिकेतम नचिके नचिकेत साचिकेतम ये नाचिकेत शब्द का अर्थ है नचिकेता के द्वारा प्राप्त किया गया म राज्य से और नचिकेता ने किससे प्राप्त किया तो कहा मृत्यु प्रोक्तम इस ग्रंथ को बताया किसने उपदेश किसने किया तो मृत्यु यानी यमराज्य या तो मृत्यु प्रोक्तम यानी मृत्यु ना प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम यम राज्य के द्वारा उपदिष्ट और नचिकेता के द्वारा प्राप्त जो उपाख्यान है वो कैसा है तो सनातनम वेद रूप होने के कारण वह सनातन है यानि चिरंतन है सनातन शब्द का अर्थ होता है सदा भव सनातन सदाभव सनातनम हमेशा होने वाला तो ये वेद रूप होने के कारण और वेद नित्य होने के कारण हमेशा रहता हमेशा रहता है इसलिए सनातन है ये प्रथम अध्याय रूपा जो तीन वलिया है ये वेद है और वेद सनातन है आज भी कहते हैं जो मेधावी इसका कथन करता है उक्तवा मेधावी उक्तवाने जिज्ञासु के लिए इस अध्याय का अर्थत तथा ग्रंथत श्रवण कराता है का अर्थ है वत् परिभाषण धातु से उक्वा शब्द बनता है ना इसलिए उसका अर्थ निकलता है कह करके बताकर उसका फल है ब्रह्मलोके मही तो ब्रह्मलोक लोक यहां पर हिरण्यगर्भ का लोक ये अर्थ नहीं अपितु ब्रह्म एवं लोक ब्रह्मलोक लोक ऐसा कर्मधारय समास करते हैं तो अर्थ निकलता है ब्रह्म स्वरूप लोक लोश्री दर्शनी धातु से लोक शब्द बनता है तो उसका अर्थ होता है ज्ञान ब्रह्म स्वरूप जो ज्ञान का मतलब विशुद्ध ज्ञान और उसी विशुद्ध ज्ञान में महीयते का अर्थ है उसी में स्थित होकर के यमराज्य के द्वारा न जायते वा विकित इत्यादि से बताए गए निर्विकार चेतन को यहां ब्रह्मलोक शब्द से ग्रहण करना यानी आत्मा को ब्रह्म को और उसमें आत्मरूप से स्थित होकर के मही का अर्थ है जैसा ब्रह्म सब का पूज्य है ज्ञेय है और सोपाधिक ब्रह्म उपास्य है ऐसा मही यते का अर्थ निकलेगा पूज्य हो जाता है क्योंकि वो ब्रह्म ही है ब्रह्म वेद ब्रह्म वो हो होती है तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो करके ब्रह्म के तरह ही जिज्ञास का वह ज्ञे बन जाता चिंतनीय बन जाता है तो सुनाने वाले को तो इस प्रथम अध्याय को जो अधिकारी को सुनाता है उसका फल बताया कि वो ब्रह्मनिष्ठ होता है और सुनने वाले को क्या होगा तो कहते श्रुतवाच मेधावी श्रुतवाच ब्रह्म लो है। उसको भी वही फल होगा जो वक्ता को फल मिलेगा वही श्रोता को भी मिलेगा <coughs> लेकिन ग्रंथतः अर्थतः श्रुतवा अर्थत श्रुतवा ग्रंथ तथा जो अभिप्रेत अर्थ है उसको ठीक ठीक सुन करके धारण कर ले तो ब्रह्म लोके मही है भी ब्रह्मनिष्ठ होकर के ब्रह्म के तरह ही चिंतनीय बन जाता है पूज्य बन जाता है मुमुक्षुओं का अन्य मुमुक्षुओं का ज्ञेय बन जाता का है का अर्थ है वक्ता श्रोता दोनों को भी होता है और वे ब्रह्म वेद ब्रह्म वो होती के अनुसार ब्रह्म बन जाते हैं जीव भाव उनका बाधित होता है ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान रूपी मोक्ष उन्हें प्राप्त होता है विफल बता अर्थ खाली नचिकेता को ही ज्ञान हुआ तो नचिकेता मुक्त हुई और बाकी मुक्त होंगे नहीं होंगे ऐसा नहीं आज भी जो कोई भी नचिकेता के तरह उस निर्विकार चेतन का आत्म रूप से करामलकवत अनुभव करेगा वह मुक्त होगा ये ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा हुई अरे भूतार्थवाद है थोड़ा भाष्य है इसको देखिए नाचिकेतम पद का विग्रह है न प्राप्तम नाचिकेतम और मृत्यु प्रोक्तम मृत्यु प्रोक्तम तो मृत्यु से नचिकेता के, के द्वारा जो प्राप्त है और मृत्यु के द्वारा जो उपदिष्ट है यम राज्य के द्वारा उपदिष्ट नचिकेता के, के द्वारा श्रुत ये इदं उपाख्यानम, इदं आख्यानम उपाख्यानम ये जो आख्यान है प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय रूप यानी वल्ली त्रय लक्षण तीन वल्ली कहो या एक अध्याय कहो वो तो कैसा है तो सनातनम यानि चिरंतनम चिरंदन कैसे कहेंगे तो कहते वैदिक वेद का ही भाग होने के कारण उक्त यानि ब्राह्मणेभ्य जिज्ञासुओं के लिए इस अध्याय का ग्रंथत अर्थतः उपदेश करके और श्रुवाच आचार्य श्रुवा आचार्यभ्य और आचार्य से सुन करके मेधावी यानी जो मेधा संपन्न है यानी सुने हुए अर्थ को धारण करने की शक्ति जिसमें है वह ब्रह्म लोको ब्रह्म लोक तस्विन मही है में महिमान्वित होता है का अर्थ है आत्मभूतः उपास्यो भवती इतर्थ तो सबकी आत्मा बन करके ब्रह्म सबकी आत्मा है ना वे तो भी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हुआ तो सर्वात्मा हुआ तो सर्वात्मा बन करके जैसे सबका उपास यानी चिंतनीय यदि कोई है तो कौन है आत्मा अपने लिए ही बाकी सब प्रिय है और सबसे प्रिय है स्वयं का स्वरूप वो सब का स्वरूप बन जाता है सर्वा, सर्वात्मा बन जाता है इसलिए सबका प्रिय हो जाता है ये यह यहां पर बताया गया फल मंत्र का उच्चारण कर ले इम परम गुम श्रावित ब्रह्म संसदी प्रयत श्राद्ध का लेवा तदानंत्यायकल्पत इति तो मेधावी पद का यहाँ पर भी अनुवर्तन पूर्व मंत्र से मेधावी परम गुह्यम ब्रह्म ब्रह्मसंसदी श्राव तो जो मेधावी यानी बुद्धिमान धीर व्यक्ति इस परम गोपनीय अति गोपनीय उपाख्यान को उपाख्यानम इदम शब्द या इमं पुलिंग है इसलिए प्रकृत आत्मा का परामर्शक हो जाएगा तो इम प्रकृतम आत्मान ईमाम शब्द का अर्थ है प्रकृत आत्मा नचिकेता का जिज्ञास्य और यमराज जी के द्वारा उपदिष्ट जो आत्मा है उसका परामर्शक है ईमाम शब्द पुल्लिंग है ना इसलिए आत्मा यह अर्थ निकले अरे वो आत्मा है कैसे तो परम गुह्य है, है परम गोपनीय है, है और उस परम गोपनीय गुह आत्मा का ब्रह्म संसदी तो ब्राह्मणों की जो संसद है आत्म जिज्ञासुओं की जो संसद है सभा है संसद कहते हैं सभा को तो ब्रह्म जिज्ञासुओं की सभा में इस परम गुह आत्मा का श्रावयत श्रवण कराता है उपदेश कराता कर, करता है तो अस्य तद अनंत्याय कल्पते उप, यह शब्द के द्वारा अपेक्षित जो तस्य शब्द है ना उसका अध्ययन करना और तस् तत्नी यह कथन जिज्ञासु की सभा में परम गुह आत्मा का उपदेश ये शब्द से लेना यह कथन रूप वो क्या कहता है तो अनंत्याय कल्पत तो अनंत का अर्थ है अनंत फल अनंत शब्द का अर्थ है अनंत फल तो अनंत फल क्या है अविनाशी फल और अविनाशी फल है मोक्ष बाकी तो सब विनाशी है का मतलब उसका ब्रह्म जिज्ञासु की सभा में आत्म चर्चा करना उसके मुक्ति का साधन बन जाता वो मुक्ति का साधन है उसका और उत्तरार्ध में कहा जा रहा है तृतीय पाद में कि यह मेधावी यह शब्द और मेधावी शब्द का अध्ययन कर लेना यह शब्द है मेधावी की अनुवृत्ति लाना अध्ययन का तो यह मेधावी प्रयतः श्राद्ध काले श्रावित ऐसा लगाना श्रावयत। तो जो मेधावी प्रयतः यानी प्रयाण कर चुके हैं जो अपने पूर्वज उनके श्राद्ध के समय भोजन के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों को यह अध्याय सुनाता है श्रावयत कौन तो ये इम गुह पर जो ग्रंथ है प्रथम अध्याय रूप इस प्रथम अध्याय रूप परम गुह्य ग्रंथ का श्रवण भोजन के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों को इस अध्याय का पाठ सुनाता है श्रवण करता है। कराता है तो अस्य तद अनंत्याय कल्पत्य ऐसे लगाना उस मेधावी का जो तत ये श्राद्ध है इस अध्याय के श्रवण के साथ श्रवण कराने के साथ कराया गया श्राद्ध अनंत्याय कल्पते वो अनंत फल देने वाला होता यानी इसके मुक्ति का हेतु बन जाता पितृण से मुक्ति जल्दी दिलाता है क्योंकि इसमें नचिकेता ने भी प्रथम दो वरदान से पितृ विषयक जो कर्तव्य है आधिक पारलौकिक सुख सुविधाएं पिता चाहते थे वो सारी सुख सुविधाएं दो वर के माध्यम से नचिकेता ने अपने लिए नहीं पिता के लिए मांगी है तो कोई भी जिससे सुख पाता है फिर उसे वह अपने ऋण से मुक्त करता है तो आहिक सुख भी और पारलौकिक सुख भी नचिकेता के पिता नचिकेता चाहते थे नचिकेता के पिता तो नचिकेता ने वो तो निश्चित ही ये होता है पितृऋ ऋण से मुक्ति का उपाय पितृऋऋण से मुक्ति होती है और मनु कहते हैं ऋणानी त्रीणी अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेशयत। तो जब तक पितृऋ ऋण देवऋन ऋषि ऋण से मुक्ति नहीं मिलती तब तक कक्ष साधना में सफलता नहीं मिलती प्रगति नहीं हो पाती और पितृण से मुक्ति का यह उपाय बन जाता है, श्राद्ध ये उपाय है और उस उपाय को और भी प्रबल बनाता है यह प्रथम अध्याय का पाठ जैसे भोजन के समय पंद्रहवें अध्याय का पाठ करते हैं हम लोग ऐसे श्राद्ध के दिन ये प्रथम अध्याय का पाठ श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों को सुनाता है जो उसे उसका वो श्राद्ध जल्दी ही ऋषि पितृऋऋण से मुक्ति दिलाता और पितृऋ ऋण से मुक्ति पा करके मोक्ष की अल्प साधना भी अधिक सफल बन जाती है उत्कृष्ट बन जाती हैं इस अभिप्राय से ये कहा कि यह मेधा भी प्रयतः श्राद्ध काले ऊपर से जोड़ देना भुंजाना नाम ब्राह्मणा नाम श्रावयत तो भोजन कर, कराया जा रहा जिन ब्राह्मणों को उन भोजन करते हुए ब्राह्मणों को सुनाता है तो तद आनन्त्याय कल्पते उसका वह पाठ सुनाना और पाठ श्रवण कराते हुए किया गया श्राद्ध उसके मुक्ति में साधन बन जाता तद अनंत्याय कल्पते ये जो चतुर्थ पाद की आवृत्ति है अध्याय के समाप्ति का द्योतक है सत्रहवे मंत्र के चतुर्थ पाद का दो बार उच्चारण हुआ ना अध्याय समाप्ति के लिए थोड़ा भाष्य है यिदीम ग्रंथ परमृष गुह्य गोप्यम संसदी ब्रह्मसंसदी तो जो कोई अपने इस ग्रंथ को यानी प्रथम अध्याय को ब्राह्मणों के सभा में ब्रह्म संसद में ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्राह्मण ब्राह्मण यानी आत्मजिज्ञासु और उनकी संसद में सभा में इस ग्रंथ का उपदेश करता है श्रावित ग्रंथत अर्थत सुनाता अथवा कहते हैं प्रयतः शुचिभूत श्राद्ध कालेवा तो श्राद्ध के समय सुनाता है तो भुंज किनको सुनाता है तो नाम भुंजान भोजन कर करने के लिए बैठे हुए ब्राह्मणों को यह अध्याय सुनाता है तो तत्दम अस्य आनंत्याय यानी अनंतफलाय कल्पते संपद्यते तो अनंत फल के लिए होता है वो का मतलब मुक्ति का साधन बन जाता है और ये अनंत्याय कल्पत, कल्पत ऐसा जो दुर्वचन है अध्याय की समाप्ति का द्योतक है इसलिए कहते हैं दुर्वचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम द्वितीय अध्याय का प्रारंभ कर लें यहाँ रोक लें पंद्रह बीस मिनट हैं है आप सबकी इच्छा किसमें में है <laughs> नहीं इसके विषय में हाँ? या तो प्रथम अध्याय के विषय में कोई प्रश्न हो उसका उत्तर देते हैं क्योंकि ये अध्याय की समाप्ति न उसको अतिक्रमण करके नहीं जाना चाहिए तो प्रथम अध्याय के विषय में कुछ पूछना हो पहली दूसरी तीसरी वल्ली के विषय में तो पूछ सकते हैं, हैं, इसको पूरा करते यानी इसकी इति षदि प्रषदि प्रथमोध्याय समाप्त उपनिषदि प्रथमाध्याय तृतीय वल्ली भाष्यम समाप्तम इति श्रीमत् श्रीमद परमहंसरीचार्य गोविन्द भगवत शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवतः भाष्ये प्रथमो इति इति श्रीमद्आचार्य परमानुस काठकोपनषद्भाष्ये आचार्य सप्त शुद्धानंद टीकायां शिष्य आनंद ज्ञान विरचि काठक उपनिषद भाष्य व्याख्याने ने अध्याय समाप्त तो अभी कोई किसी का प्रश्न हो तो प्रथम अध्याय के विषय में कर सकते हैं नहीं तो फिर शांति मंत्र करके पूरा कर लेंगे तो मानव शरीर से नहीं तो नचिकेता नाम कैसे रहेगा नचिकेता नाम तो सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जीवात्मा का थोड़ा ही है स्थूल शरीर स्थूल शरीर विशिष्ट का नाम है नचिकेता इसलिए तो वापस भी आए और वो शरीर वो ना होता तो फिर तो वापस आना तो एक प्रकार से भूत बनना जैसा हो जाता कोई प्रश्न तो हां हां ठीक तो दो प्रकार हैं एक सोपाधिक एक निरुपाधिक एक दो प्रकार होता है उपाधि हैं दो प्रकार की एक कारण उपाधि एक कार्य उपाधि कारण उपाधि को ही गीता के पंद्रहवे अध्याय में कहा गया अक्षर पुरुष कारण उपाधि को उसे कारण शरीर भी कहते हैं तीन शरीर होते हैं ना जीवात्मा के एक कारण शरीर एक कार्य शरीर सूक्ष्म शरीर कार्य में और एक स्थूल शरीर और इन तीन शरीरों से युक्त जो होता है इनके भी समि वेष्टि रूप से दो प्रकार होता है तो समष्टि में कारण शरीर माना जाता है माया को और समि सूक्ष्म शरीर और समष्टि स्थूल शरीर तो जो माया उपाधिक चैतन्य है आत्मा है मूल में आत्मा एक ये तीनों से समि वेष्टि तीनों उपाधियों को छोड़ देते हैं तो केवल शुद्ध चेतन रहता है वो है निर्विकार चेतन आत्मा एक और निरुपाधिक आत्मा वही सबका वास्तविक स्वरूप है वही सबका लक्ष्य है ये ध्यान में आया और जब उपाधि को लेते हैं तो माया उपाधि वाला चैत वही आत्मा बन जाता है तो ईश्वर कहलाता है माया क्या है तो प्रकृति कहा जाता है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यावस्था को ये तीनों गुण एक समान स्थिति में जब होते हैं तो उस समय कोई ये द्वैत प्रपंच नहीं रहता कार्य नहीं होता वो कारण अवस्था है प्रकृति कहलाती है और जब सृष्टि बन्यु महाप्रलय के समय ऐसा होता है और जब सृष्टि बनी होती है तो सबसे पहले ये गुणत्रय की जो साम्य अवस्था है उसमें वैषम्य आ जाता है तो पहला पहला परिणाम हो जाता है प्रकृति का शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था उसे कहा जाता है माया उसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत होता है और सत्वगुण ही सत्वगुण कार्य कर होता है अभिभूत होने का अर्थ है कुछ भी कर ना पाना केवल नाम मात्र रहना सत्वगुण के साथ रजोगुन तमोगुण नाम मात्र से रहते हैं लेकिन रजोगुन का जो कार्य है दुख तमोगुन का कार्य है मोह ये मोह तथा दुख रूप दोनों का कार्य माया उपाधि वाले चेतन में यानी ईश्वर में नहीं होता मोह भी ईश्वर को बिल्कुल नहीं होता वो किसी भी अवतार में आ जाए एकाद परिवार का कोई एक सदस्य भी चला जाता है कितना भी रोकने पर आंसू रुकते नहीं है और भगवान कृष्ण का कितना बड़ा परिवार था और उनके सामने वो सब लाखों की संख्या में थे अपने ही बच्चे और सब कहते है सोलह सो पत्नियों के दस दस तो पुत्रत है ऐसे तो कितने हो जाएंगे वो सब और सब के सब जो है और सब के सब उनके सामने चले गए लेकिन ये बांसुरी बजाते हुए वैसे ही देखते रहे कोई मोह नहीं है क्योंकि उनके उपाधि में तमोग कार्य कर नहीं है और रजोगुन वो भी कार्य करना होने से कोई दुख भी नहीं है जिस समय उनका सम्मान होता है राजस्व याग में अग्र पूजा कराई जाती है यदि तो उस समय भी बहुत प्रफुल्लित नहीं हुए और ये सब मारे गए शिशुपाल ने उसी समय सौ गालिया दी तब भी कोई दुख नहीं है तो ये है रजोगुण के एक प्रकार से कार्य कर न होने के कारण केवल सत्व गुण सत्वगुण होता वह अपने स्वरूप का कभी विस्मरण नहीं होने देता ऐसी उपाधि ये प्रकृति का प्रथम परिणाम है माया और उस उपाधि वाले आत्मा को कहा जाता है ईश्वर और दूसरा परिणाम एक प्रकृति का होता है मलिन सत्व प्रधान अवस्था प्रकृति की तो मलिन सत्व गुण है वहां पर उस अवस्था को कहा जाता है अविद्या और वो अविद्या में रजोगुण तमोगुण कार्य कर रहता है कार्य कर रहते का मतलब वो मोह तथा दुख उस अपने से उपहित आत्मा को दिलाने का सामर्थ्य रहता है अनुभूति कराने का ऐसी अविद्या उपाधि वाला जो आत्मा है उसे कहा जाता है जीवात्मा मूल में एक ही आत्मा है निरुपाधिक आत्मा तो उसमें कोई भेद नहीं लेकिन इधर एक हुआ ईश्वर परमात्मा को या ईश्वर को और वही आत्मा एक कहलाया जीवात्मा वो अविद्या उपाधि वाला जीवात्मा माया उपाधि वाला परमात्मा फिर इनके साथ और ये दोनों कारण उपाधिया कहलाती है माया भी कारण उपाधि है और अविद्या भी कारण उपाधि है जीव का कारण शरीर अविद्या ईश्वर का कारण शरीर माया फिर वो प्रकृति से ही तम प्रधान प्रकृति से पंचभूतों का निर्माण होता है पहले सूक्ष्म पंचभूत और सूक्ष्म पंचभूतों से समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर बनता है तो उस माया उपाधि के साथ साथ माया उपाधि तो रहेगी ही उसके साथ ये समष्टि सूक्ष्म शरीर भी जब ईश्वर अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार करता है तो ईश्वर ही हिरण्यगर्भ गर्भ कहलाते हैं तो दो उपाधि वाले हो गए माया और समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि को आत्मा को कहा जाता है हिरण्यगर्भ और अविद्या के साथ वेष्टि सूक्ष्म शरीर को भी उपाधि के रूप में स्वीकार करता हैं। तो है तो तेजस जीवात्मा ये है तो जीव के अलग अलग तीन नाम होता है, जैसे उधर ईश्वर के भी तीन नाम है, है तो जीव और ईश्वर लेकिन केवल अविद्या उपाधि वाला प्राग्य अविद्या उपाधि के साथ स्वेष्टि सूक्ष्म शरीर को भी स्वीकार करता है तो तेजस और माया उपाधि मात्र रहेगी तो ईश्वर माया उपाधि के साथ साथ यदि समि सूक्ष्म शरीर भी उपाधि के रूप में आती है तो हिरण्य गर्भ और फिर उन सूक्ष्म भूतों से पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूल भूतों का निर्माण होता है और उन स्थल पांच भूतों से फिर ये स्थूल भौतिक जगत बनता है पूरा ब्रह्मांड ये शरीर माना जाता है स्थूल शरीर ईश्वर का तो माया और समष्टि सूक्ष्म शरीर इन दो उपाधियों के साथ साथ ये भूतों का कार्यभूत जो समष्टि शरीर रूप ब्रह्मांड है उसे भी उपाधि के रूप में स्वीकार करते हैं ईश्वर तो विराड कहलाते हैं वैश्वानर कहलाते हैं विराड़ वैश्वानर वो समष्टि तीन उपाधि है वहां पर स्थूल कार्य उपाधि ब्रह्मांड भी सूक्ष्म सु, कार्य उपाधि समी सूक्ष्म शरीर भी और माया भी तो विराड़ इस नाम वाले हो गए और इधर जीव भी अपनी अविद्या तथा वेष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ साथ पांच भौतिक जो चौरासी लाख प्रकार के शरीर है उनमें से कोई ना कोई शरीर धारण करता है तो कहलाता है फिर वो विश्व उसका नाम हो जाता है विश्व तो मानव शरीर स्थूल शरीर है और इसी स्थूल शरीर के अंदर और दूसरे दो शरीर हैं सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर देखिए शुरू से ही अविद्या उपाधि वाला जीव होता है तो मलिन सत्व प्रधान होने के कारण उसके अंदर मोह और आ, दुख के बीज है और वो अंकुरित होते हैं तेजस बनता है तो स्वप्न में वो दिखते हैं अनुभव में भी आते हैं और, और प्रस्फुटित होते हैं अच्छी तरह से पलते फूलते हैं रजोगुन तमोगुण जीवात्मा की जब स्थूल उपाधि आती है विश्व बन जाता है तो उसमें हमेशा मोह और दुख रहता ही रहता है लेकिन ईश्वर की उपाधि में जो कारण उपाधि है मूल उसमें रजोगुण तमोगुण कार्य करना होने से शुद्ध प्रधान उपाधि होने से चाहे वो समष्टि सूक्ष्म शरीर को भी अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार कर ले या समष्टि स्थूल शरीर को भी उपाधि के रूप में स्वीकार कर ले तो तमोगुण रजोगुन कार्यकर न होने के कारण तीन उपाधियों से युक्त होने पर भी उनमें तादात्माभिमान पूर्वक मोह तथा दुख जो रजोग तमोगगुन का कार्य है वो नहीं दिखेगा वो अपने स्वरूप में मूल स्वरूप में ही बने रहते हैं उपाधि के साथ संपर्क नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा अपनी ब्रह्म रूपता का स्मरण होता है नित के बोधात्मक है ना और जीव रजोगुण तमोगुण के अधीन सत्वगुण के होने के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है उसको विस्मरण होता है और विस्मृत अपना स्वरूप होने के कारण उसकी फिर से स्मृति प्राप्त करने के लिए उसे शास्त्र कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत सूरश धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवय वदे आत्मज्ञाभिमुख हो जाओ अज्ञान रूपी निद्रा का अज्ञान रूपी निद्रा को क्यों त्यागना है इसलिए कि वो अज्ञान रूपी जो जीव की उपाधिभूत निद्रा है अविद्या वह मलिन सत्व प्रधान है रजोगुण तमोगुण उसमें कार्य कर है इसलिए मोह और दुख रहेगा ही रहेगा और उससे मुक्ति पानी है तो अज्ञान रूपी अविद्या रूपी निद्रा का त्याग करना होगा और वो किससे होगा ज्ञान से तो ज्ञान किससे होगा तो श्रोत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास वेदांत का श्रवण करने से ये वहां पर बताया है तो मूल में एक ही आत्मा उसके जीवात्मा परमात्मा ऐसे माया उपाधि और अविद्या उपाधि के कारण दो वेद हुए और उसी के फिर जैसे जैसे उपाधि आती है उसी जीव के और ईश्वर के और भी दो नाम आ जाते हैं और दो उपाधियों को स्वीकार करने से तेजस हिरण्यगर्भ, विश्व और विरार। ये उपाधि में भेद है उपाधि में भेद होने से उपहित में भेद न होते हुए भी उपाधि के भेद का उपहित में आरोप होता है व्यवहार काल में भी जब उपाधि से युक्त है उस समय भी चैतन्य मात्र की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें वस्तुतः भेद नहीं है उपाधि से भेद आरोपित होता है प्रतीत होता है कल्पित है इसलिए आत्मा तो एक ही है उपाधि के कारण अलग अलग सा दिखता है सूर्य एक है लेकिन अलग अलग गड्ढों में जमे हुए पानी में जब उसका प्रतिबिंब होता है तो वो अलग अलग गड्ढों में जमे हुए पानी रूपी उपाधि के भिन्न भिन्न होने से एक ही सूर्य अलग अलग सा दिख रहा है अलग अलग नहीं होता ये कहा जाता है